हेलो फ्रेंड्स, हूँ पल्लवी पाटिल गुजराती फिल्म एक्ट्रेस छू मैं घनी बड़ी फिल्मों करे सुपरडुपर सुपर फिल्म मंडड़ूमू मेहसणा में बेहजार सत्तर सुपरडुपर फिल्म है प्रीतना पारखा साजन तारी प्रीत तारी साथ जोड़ी मारू नाम घनी बड़ी फिल्मों में करेली तेज सांभी रहो रेडियो मधुबन नाइंटी पॉइंट फोर एफ एम साता रहोसता रहो नमस्कार आप संडे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का तो बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ मुंबई से मंजीत सिंह पधारे हुए हैं जो फिल्म मेकर हैं और बहुत ही बहुत समय से फिल्मी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे बातें होगी उनके बारे में उन्हीं से जानेंगे आप सभी की तरफ से मनजीत सिंह का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड बहुत बहुत धन्यवाद आपका <laughs> जी कैसे हैं आप बहुत बढ़िया बड़ा आनंद आ रहा है जी जी जी आपके सेंटर में बहुत पीसफुल <laughs> है मतलब अच्छा एक गेट अवे है मुंबई जैसे शहर से <laughs> जी ठीक है अच्छा मैं चाहूँगा कि आपकी जो है परिवार के बारे में अपने बारे में कुछ बातें हमारे श्रोताओं को जो बताएं न, मैं मतलब जैसे सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं मैं भी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ तो मेरे रेडी इंडियन नेवी में थे तो मेरा जन्म जामनगर में हुआ गुजरात में अच्छा। जब उनकी पोस्टिंग जामनगर में थी तो तकरीबन मैं एक साल या उससे भी छोटा था जब हम बम्बई आ गए उनकी फिर ट्रांसफर हो गई पोस्ट बम्बई में तो फिर उसके बाद फिर वहीं रहे हम लोग तो कभी ट्रांसफर हुआ नहीं डेडी का उसके बाद और फिर मेरा स्कूल कॉलेज सब वही वही पर तो जैसे हम हमारी जनरेशन में अभी, अभी तो तो इंजीनियर बन गया था साइंस <laughs> ली ट्वेल्थ में और फिर इंजीनियरिंग की मैकेनिकल हम्म तभी मेरे को कुछ क्लैरिटी थी नहीं लाइफ के बारे में कि क्या करना है क्या नहीं तो उसके बाद फिर मैं अमेरिका चले गया अच्छा। तो वहां मैंने मास्टर्स की। पर मुझे शुरू से ही ये पेंटिंग का शौक रहा मतलब तो फोटोग्राफी का शौक रहा तो एक मुझे वो विजुअल मीडियम की तरफ अट्रैक्शन था तो एक ये चीज़ भी थी कि कभी एक टाइम फिल्म बनानी है शौकिया तौर पे बोले तो बीच में समय मिला अमेरिका में तो मैंने एक छोटा कोर्स किया फिल्म एक महीने का जब मैं वो कोर्स कर रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये फील्ड में होना चाहिए <laughs> क्योंकि वो विजुअल मीडियम है <laughs> और मेरा स्ट्रेंथ जो था मेरे में वो एज ए विजुअल आर्टिस्ट पेंटिंग फोटोग्राफी और ऐसा <इसाद। laughs> क्योंकि ये विजुअल मीडियम है आप लिखते भी मतलब विजुअल्स के हिसाब से हो <laughs> कि आप कोई सीन लिख रहे हो तो वो कैसे दिखेगा स्क्रीन पे <laughs> <laughs> तो होती कहा है पर वो मतलब पिक्चर्स में होती है और वैसे ही जब आप एडिटिंग भी कर रहे हो तो जो मटेरियल आपके सामने है पिक्चर कि वो कैसे लगेगा उसका सीक्वेंस क्या रहेगा उसकी लेंथ क्या रहेगी तो आप उस तरीके से एडिट करते हो कैमरा तो है ही विजुअल मीडियम डायरेक्शन भी अब आप जब कर रहे हो तो आपको शॉर्ट डिवीज़न करना होता है तो आपको फिर वो विजुअलाइज करना पड़ता है कि कहाँ से कौन सा कैमरा एंगल कहाँ है फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो कम तो नहीं है वो भी एक एक विजुअल जजमेंट ही है तो इस तरीके से फिर वो मुझे मतलब एक तरी, तरीके से बहुत कैप्टिवेटिंग लगा मुझे वो कोर्स के दौरान ये मीडियम और जैसे उसने मुझे झगड़ लिया तो <laughs> जैसे अंग्रेजी में ट्वेंटी फोर सेवन फिर मेरे दिमाग में वही विजुअल्स ही चलते रहे तब मुझे रिलइज हुआ कि मतलब मेरा यही मीडियम में कुछ अगर हो सकता है तो इसी मीडियम में हुआ <laughs> अगर मैं कुछ और करता हूँ लाइफ में तो फिर वो मतलब टाइम वेस्ट है <laughs> तो फिर मैं तभी कुछ काम भी कर रहा था इंजीनियरिंग का अमेरिका में तो मैंने फिर डिसाइड किया कि वापस चलते हैं अपने देश <laughs> और क्योंकि मैं बंबई से हूँ तो बंबई सबसे ज्यादा फिल्में बनाती है <laughs> दुनिया में तो इससे अच्छा और, और कौनसेप्ट और क्या हो सकता है वापस चले जाओ मुंबई वहाँ फैमिली भी है और फिर फिल्मों में भी ट्राई करते हैं तो ऐसा करते करते फिर मैंने शुरू किया वहां स्ट्रगल और फिर वहां उन दिनों में ये 2006 की बात है तो उन दिनों में एक ब्लॉग शुरू हुआ पैशन फॉर सिनेमा तो वो जैसे इंडिपेंडेंट सिनेमा को सपोर्ट करते थे उस ब्लॉग पे तो तभी अनुराग कश्यप भी फिल्म बना रहे थे नोट बुकिंग वो भी लिखा करते थे फिर मैंने सेट्स पे आके वहाँ ब्लॉगिंग शुरू किया कि सेट्स पे क्या हो रहा है वहाँ भी फोटो पेस पेस करनी है ऐसा तो ये एक मेरा पहला एक्सपीरियंस था शुरुआत में हाँ फिल्म इंडस्ट्री का जो था तो फिर मैंने एज एन असिस्टेंट ट्राई करने का आ, कोशिश की एक फिल्म में किया भी जिसमें मुझे क्रेडिट मिला नहीं <laughs> तो आ, फिर मैंने सोचा कि फिल्म तो खुद ही बनानी है खुद ही बनानी पड़ेगी क्योंकि वो प्रोड्यूसर को कन्विंस करना फिर किसी डायरेक्टर को असिस्ट करना इतने साल <laughs> फिर वो चापरूसी करना वो मतलब मेरे बस की तो बात नहीं बात नहीं तो काफी लोग करते भी हैं मतलब काफी शिद्दत से वो भी एक अलग ट्रैक में मतलब <laughs> कुछ उसमें बुराई नहीं है वो भी एक तरह की सेवा ही है तो वो वो भी अगर आ, कोई कर सकता तो बढ़िया पर मैंने सोचा इससे अच्छा मैं ही खुद क्योंकि तभी वो डिजिटल टेक्नोलॉजी भी आ गई थी और तीन चार साल मुझे भी लगे स्क्रिप्ट लिखने में कुछ सीखने में तो फिर मैंने 2011 में ये फिल्म शुरू की खुद ही इक्विपमेंट लिया घर वालों से पैसे लेके मेरे जो सेविंग्स थी वो सब डाल के अच्छा। तो इक्विपमेंट खरीदा कैमरा लेंसेज फिर साउंड इक्विपमेंट लिया और फिर जो भी पैसे थे उससे ये फिल्म शुरू की मुंबई चढ़ा गया जो कि ये बच्चों पे बेस्ड है जो स्लम्स में रहते हैं मुंबई नहीं, में नहीं। और उनकी क्या प्रॉब्लम है तो जो मेन किरदार है वो राहुल नाम का बच्चा है जो टीनेज़र है और उसके घर पे डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम है तो उसके उसका पिता आता है पी के और उसको मारता है और उसकी माँ को मारता है और ये बेचारा फिर मजबूरन घर से भाग जाता है तो घर से भाग के ये फिर रस्ते पे रहता है और इसका एक दोस्त है गुब्बारे आला जिसका नाम अरबाज है तो ये दोनों मतलब कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं इन कठिनाइयों के बीच में ये उसके बारे में और बैकड्रॉप में गणेश फेस्टिवल चल रहा है जो कि मुंबई का सबसे बड़ा सब फेस्टिवल, फेस्टिवल है और उस सेलिब्रेशंस के अंदर ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ और इनकी जो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसको मतलब महसूस ना करते हुए कैसे ये मतलब उससे डील कर रहे है और इनकी दुनिया कैसी है है वो एक्सप्लोर करने की की कोशिश और ये जो दो बच्चे जो हमने कास्ट किए वो रियल लाइफ में वो गुबारा ही बेचता है अच्छा अच्छा और राहुल के भी लाइफ में वो आ, उसके घर पे सेम प्रॉब्लम थी इसलिए उसको कास्ट किया जाएगा अच्छा अच्छा तो बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स है जो आ, जो कि प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं है अभी कुछ साल पहले नेटफ्लिक्स पे आई है तो कोई अगर देखना चाहे तो दे सकता है मुंबई चा राजा राजा नाम है फिल्म का लोगों को पसंद आएगी मुझे लगता है और ये मतलब Uh, इसके रिव्यूज बहुत अच्छा हैं इंटरनेशनल मैगजीन में भी है वराइटी हॉलीवुड रिपोर्टर इंडियन uh, पब्लिकेशंस में भी अच्छे रिव्यूज हैं और जो आम लोगों ने देखी है फिल्म उनको भी अच्छी लगी नहीं। तो फिर वो रेंज है ऑडियंस की कि सभी को तकरीबन पसंद आई है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को आपकी कहानी सुनकर अच्छा लग है तो आई जैसे की फिल्म दुनिया की बात अगर हम लोग करते हैं तो काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं और इसमें जैसे कि काफ़ी स्ट्रगल भी है काफ़ी मेहनत भी है और टाइम भी लगता है इन सभी चीज़ों में करने में बनाने में और फिर पब्लिक तक ये चीज़ें जो है आप जिस कहानी को पब्लिक तक पहुँचाना चाहते हैं तो इस तरह की जो एक छोटी सी कहानी आप लेकर जो है वो बहुत ही सुंदर ढंग से आपने उसको अपनी तरफ से किया अपना ही सेटअप से किया तो ये बहुत ही अच्छी बात है और उसके रिवर्स भी अच्छे मिल रहे हैं तो बहुत ही बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं और मैं चाहूंगा कि जैसे इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल कहां आती है फिल्म इंडस्ट्री में जैसे एज ए डायरेक्टर एज ए फिल्म मेकर सबसे बड़ी मुश्किल तो मतलब फाइनेंस ही है कि कहा अच्छा, से फाइनेंस मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है या जो जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं वो आपके मार्केट वैल्यू पे तो मेन तो फाइनेंस ही है आ, कि फाइनेंस आप कैसे रेज करेंगे कि पैसे काफी चाहिए तो हमारी आ, इंडस्ट्री मतलब जो प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती है नहीं। नहीं। वो सेलेबल होना चाहिए उसके लिए आपको एक सेलेबल स्टार चाहिए तो जो कन्वेंशनल बॉलीवुड फिल्म्स वो फिल्म बनती हैं आप, हाँ, पहले नहीं। नहीं। आपको एक स्टार लेके आना पड़ेगा तो उसके लिए मतलब आप प्रोड्यूसर को पकड़ो को जिसका हाँ जिसका उतना पावर है कि किसी को रेट कर पाए क्योंकि तो एक्टर्स को तो नरेशन देना ही बहुत मुश्किल है वहां तक स्क्रिप्ट पहुँचाना क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत क्लोज्ड है वहां तक स्क्रिप्ट पहुंचाना ये भी एक बड़ी बात है कि वो एक्टर पढ़ ले इसको, तो ये सब है मतलब बाहर ऐसा नहीं है हॉलीवुड में आप एजेंट को दो तो एटलीस्ट पता बोल देते हैं कि कर हैं नहीं कर रहे यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ वो चैनल ही नहीं है, नहीं। नहीं। नहीं है। मतलब हम लोग उतने प्रोफेशनल बने ही नहीं है <laughs> पर अभी एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है तो कैमराज और ये सब काफी सस्ते हो गए तो जिसके पास अच्छी स्टोरी है इह, अच्छे आइडियाज है वो तो कम रिसोर्सेस में भी एक बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं इह, तो इसी रीजन से लोग बना रहे हैं फिल्म इह, इह, जिनको अपने ऊपर भरोसा है इह, और जिनको वो एक डेस्परेशन है कि मुझे फिल्म बनानी है बना रहे हैं और वो फिल्में अच्छी बन रही हैं और टॉप फेस्टिवल्स में जा भी रही हैं दुनिया के और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीत रही है मतलब पिछले अगर पांच छह साल आप देखोगे तो इंडियन इंडिपेंडेंट सिनेमा ने बहुत अच्छा किया जबकि मेनस्ट्रीम मीडिया उनको कवरेज देता नहीं <laughs> और वो फिल्में आप देखेंगे कि मेनस्ट्रीम से बहुत अच्छी है, अच्छी है। और वो डायरेक्टर ज्यादा टैलेंटेड है मेनस्ट्रीम स्ट्रीम आ, सिनेमा के डायरेक्टर पर उनको कोई जानता ही नहीं है पर थैंक्स टू नेटफ्लिक्स और ये सब डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है तो अभी लोग वो भी देख सकते पर वहाँ भी उनको पता कैसे चलेगा कि कौन सी कौन फिल्म है, है। <laughs> नेटफ्लिक्स खोलोगे भी तो वहाँ आपको दिखाएगा नहीं वो ऑप्शन छोटी फिल्में है तो इसलिए कुछ चाहिए मीडिया में ना अवेयरनेस की लोगों को पता चले कि ऐसी भी फिल्में हैं तो उनको नाम पता चले कहाँ है, है। तो जाके ढूंढ लें और देखे <laughs> क्योंकि हर कोई तो ट्रैक करता नहीं है कि इंडिपेंडेंट फिल्म कौन सी किस फेस्टिवल में गई कौन सी अच्छी है उसके लिए आपको फिर वो फॉलो करना पड़ेगा बहुत न्यूज़ और ये सब फेस्टिवल में कौन सी फिल्म में जा रही है जी जी मंजीत सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में काम होता है ये आपने बताया आशा करता हमारे सभी श्रोताओं को सुनकर भी अच्छा लग रहा है कि रियलिटी क्या है वो आपने बताया आप आइए जैसे कि फिल्मी दुनिया के साथ साथ, साथ संगीत की बातें होंगी <laughs> <laughs> तो मैं चाहूँगा कि कौन से टाइप के गीत आप सुनना पसंद करते हैं क्लासिकल या फिर म्यूजिकल जिस आपका हॉबीज और आपका पैशन क्या म्यूजिक के साथ मुझे तो पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं। ये हमारी दरोवर है जो है जो म्यूजिक पुरानी फिल्मों का ये सही में हमारी दरो धरोहर दर, है क्योंकि हमने गाने तो सुने पर हमने कभी वो गाने देखे नहीं है फिर भी हम वो गाने गाते हैं तो अगर आप देखो सबसे सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट अगर कोई है तो वो हमारे सिंगर है जैसे रफी साहब के गाने कम से कम दिन में एक करोड़ बार लोग सुनते होंगे हुँ। तो इनसे बड़ा आर्टिस्ट इस दुनिया में नहीं है जो इतना मतलब जिसको लोग याद करतेवरेट तो तो है फोर्टीज मतलब से लेके गोल्डन पीरियड था तो उसके बाद फिर एंग्री यंग मैन का दौर आया तो तब चीजें <laughs> थोड़ी गड़बड़ा गई तब वो रोमैंस और वो इनोसेंस चले गया गानों में से फिर वो थोड़ा वो टेंपो वाले, वाले, वाले, वाले गा, हाँ हाँ पहले इंस्ट्रूमेंट भी कम होते थे तो मेलोडी पे ज्यादा ध्यान देते थे अभी वो मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन इतना हो गया इतने लेयर्स हो गए उसमें से मतलब मैलडी तो गुली हो गई है तो उसमें अभी कॉलर ट्यून पे कौन सा गाना चलेगा उस पर वो डिसाइड दि, करता है कि आ, एक एक गाना ऐसा बनाना चाहिए हमको बैलडी तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई खत्म हो गई अच्छा मनजीत सिंह जी जाते जाते आपका जो पसंदीदा गाना है उसके बारे में बताइए जो आपको बहुत दिल के करीब लगता है उसे हमेशा गुनगुनाना पसंद करते हैं ऐसे एक गाना तो मुश्किल है <laughs> मुश्किल है अलग अलग मूड होता है तो कोई भी गाना है। पर हाल ही में हमारे कॉलेज फ्रेंड्स की गेट टुगेदर थी तो तभी ऐसे ही बात चली तो ओपी नैयर जी के गाने काफी उनमें मेलेडी रहती है और एक सिंप्लिसिटी रहती है तो उनके गाने काफी मजेदार होते हैं और उन्होंने मतलब इतने सारे हिट गाने दिए हैं कि कमाल के मतलब एक सिंप्लिसिटी और एक फ्लो जो होता है पे वो अमेजिंग है उनका एक गाना जी का मुझे लेके पहला पहला प्यार उन्हीं का है लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार जादू नगरी से आया है कोई आप हैं एफएम। चलिए सिंह जी से हमने काफी बातें की की और फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने बातें बताई फिल्म अगर मेकर है तो उसमें किस तरह की स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ता है ये भी उन्होंने बताया प्रोजेक्ट किसी भी तरह का हो लेकिन उसमें फाइनेंस की बात आती है तो वहां पर जो है फाइनेंस जो भी आज के समय में है इंडिया में Uh, कोई ऐसा एजेंसी नहीं है कि जहाँ पर आप पुट अप करें अपना प्रोजेक्ट और आप फिर आपको सारी चीज़ें मिल जाए uh, यहाँ पर वो चीज़ें सारी एनक्लोज्ड हैं तो यहाँ पर मेन स्टार को देखा जाता है कि कौन सा स्टार है फिल्म में तो उस हिसाब से आपको फाइनेंस मिलता है तो ये एक uh, चीज़ है जहाँ पर काम अगर धीरे धीरे जैसे अभी डिजिटल मीडिया आ गई है तो कुछ काम हो रहा है तो उस पर आगे चल के भी कुछ काम हो सकता है एक अच्छी बात है uh, अब जाते जाते मंजीत सिंह जी मैं चाहूँगा कि एक मैसेज क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं कि जो भी आपको पसंद है वो काम कीजिए क्योंकि अभी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं अवेलेबल आपके डिस्पोजल पे जो भी आपको करना है आप कीजिए मतलब और बनाइए क्रिएट कीजिए वो बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके अरमान है वो आप क्रिएट कीजिए क्रिएटिव आपकी जो आउटपुट है वो ज़रूरी है बहुत सारे चैनल्स हैं तो आपका अपना काम दुनिया के सामने रखिए उसको जरूर अप्रिसन मिलेगी लोग पसंद करेंगे और दिल से कीजिए काम जो भी कर रहे हैं <laughs> मंजीत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बात ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि दिल से कीजिए जो आप करना चाहते हैं बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपनी हुनर को दिखा सकते हैं अपना प्रजेंटेशन दिखा सकते हैं और धीरे धीरे लोगों का जो है लोगों के पास जब वो चीज़ें जाएगी तो लोग उसे पसंद भी करेंगे और आपको तवज्जो मिलेगा तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस एपिसोड में मनदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े और अपने एक्सपीरियंस को आपने शेयर किया इसलिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> आपने मौका दिया थैंक यू सो मच चलिए श्रोताओं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक, तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा सुनते रहो नस्कुर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 डाले हुए जुल्फ की बदली चली बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली लेके पहला पहला प्यार भ भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर घर लेके पहला पहला प्यार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 ले के पहला पहला प्यार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 लेकेहला पहला का